आनंद की खोज शरणागति शरणागति धर्म जगत का एक अत्यंत परिचित शब्द है भगवान ने गीतोपदेश के अंत में अर्जुन को सर्वधर्मों का त्याग कर उनकी शरण में जाने को कहा था लेकिन जिस सरलता से उस शब्द का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है शरणागति की साधना और सिद्धि उतनी आसान नहीं है शरणागति के स्वरूप को भली प्रकार हृदयंगम करने के लिए इसके तीन पक्षों को अलग अलग समझना उचित होगा पहला शरणागति एक सिद्धावस्था दूसरा शरणागति एक साधना तीसरा शरणागति एक मनस्थिति पहला शरणागति एक सिद्धावस्था शास्त्र में शरणागति को ही जीवन का चरम उद्देश्य माना गया है धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष रूप चार पुरुषार्थ के अतिरिक्त भगवत शरणागति को पंचम पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार कर मोक्षरूप परम पुरुषार्थ के भी ऊपर स्थान दिया गया है भक्त मुक्ति भी नहीं चाहता वह तो स्वयं की इच्छा को चाहे वह मोक्ष इच्छा ही क्यों न हो प्रभु की इच्छा में विलीन कर देना चाहता है इस प्रकार की साध्य रूप शरणागति समग्र पुरुषार्थ परक साधना के अंत में साधना के चरम उत्कर्ष के रूप में प्राप्त होती है सागर के बीचों बीच जहाज के मस्तूल पर बैठा पक्षी किनारे पर पहुँचने के लिए विभिन्न दिशाओं में उड़ान भरकर जब किसी और भी किनारा नहीं पाता है तब निश्चिंत होकर मस्तूल पर ही बैठ जाता है वास्तविक शरणागति कुछ इसी प्रकार की है इस बात को अनेक महापुरुषों ने स्वीकार किया है शरणागति के भाव का पूर्ण विकसित रूप एक गुलाम और उसके सूफी मालिक के वार्तालाप में सुंदर रूप से प्रकट हुए हैं एक सूफी ने अपने नए ग़ुलाम से उसका नाम पूछा ग़ुलाम ने उत्तर दिया जो आप रख दें क्या काम कर सकता है जो आप कराएं? क्या खाएगा जो आप दे दें मालिक ने पूछा क्या चाहता है जो आपकी मर्जी हो बंदे को अपनी राय से क्या सरोकार है यही बात मीरा अपने एक भजन में गाती हैं जो पहरावे वही पहूँ जो देवे सुखाऊँ जहां बैठावे वही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, अथवा विजय राजा के सामने खड़े पराजित राजा की मनोदशा की कल्पना कीजिए जिसका समग्र भविष्य विजयी सम्राट की इच्छा पर निर्भर है चाहे तो वह उसे मृत्यु दंड दे आजीवन कारावास में डाल दे अथवा मुक्त कर दे स्वामी शिवानंद जी ने अपने एक भाषण में इस बात को अत्यंत सुंदर ढंग से व्यक्त किया है लक्ष्य भेद करने वाले एक तीर की तरह बनो शत्रु के टुकड़े टुकड़े करने की क्षमता वाले खड़ग की तरह बनो पत्थर को चूर चूर करने वाले हथौड़े की तरह हो यदि तीर लक्ष्य च्युत हो जावे तो वह शिकायत नहीं करता यदि खड़ग योद्धा के हाथ में ही टूट जावे तो वह किसी को दोष नहीं देता और यदि हथौड़ा चोट न कर पाए तो कुछ कहता नहीं इसी तरह परमात्मा के हाथों में यंत्रवद्ध बनो प्रभु के यंत्र के रूप में निर्मित होने में तथा उपयोग में आने में एक आनंद है और अंत में कार्य समाप्त होने पर अलग रख दिए जाने में उतना ही आनंद है दूसरा शरणागति एक साधना पूर्ण शरणागति की यह चरमावस्था आसानी से या एक दिन में प्राप्त नहीं होती इसके लिए दीर्घकाल तक यदि आवश्यक हुआ तो जन्म जन्मांतर तक साधना करनी होती है वस्तुतः पुरुषार्थ एवं समर्पण साथ साथ चलने चाहिए एवं प्रत्येक साधक को समर्पण को अपनी साधना का एक अभिन्न अंग बना लेना चाहिए भक्ति मार्ग में शरणागति का महत्वपूर्ण स्थान तो है ही कर्म एवं कर्मफल का भगवान को समर्पण के रूप में यह कर्मयोग का भी एक अनिवार्य अंग है ईश्वर परिधान के रूप में पातंजलि योगशास्त्र में भी इसका समावेश है योग की पूर्व तैयारी के रूप में महर्षि पतंजलि क्रिया योग का विधान करते हैं जिसके तीन अंग हैं तप स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान यही नहीं ईश्वर प्रणिधान पांच नियमों में से एक है ईश्वर प्रणिधान से द्रुत गति से समाधि लाभ किया जा सकता है यह भी योग शास्त्र में स्वीकार किया गया है पातंजल योग सूत्र की टीका करते हुए व्यास देव ने ईश्वर प्रणधान के तीन अर्थ बताए हैं भक्ति विशेष ईश्वर रूप परम गुरु के प्रति सर्व कर्म समर्पण अथवा कर्म फल संन्यास हृदय में ईश्वर की सत्ता का अनुभव कर आत्म निवेदन पूर्वक उसी पर निश्चिंत रहना भक्ति का स्वरूप है समस्त कार हृदयस्थ ईश्वर के द्वारा मानव प्रेरित होकर कर, कर रहा हूँ ऐसा दिन रात प्रतिक्षण अनुभव करना ईश्वरार्थ सर्व कर्म सर्वकर्म मणम या ईश्वर प्रधान यह ईश्वर प्रधान है शास्त्रों में कहा गया है काम तो काम तो वापि यो मैं शुभाशुभम तत्सर्व तो सं प्रयुक्त करो म्यम अर्थात इच्छा से या अनिच्छा से जो भी कार्य कर रहा हूँ उनका फल भूत सुख दुख आपको समर्पित करता हूँ उपरोक्त श्लोक के विश्लेषण पर हम प्रत्येक कर्म के चार अंग पाते हैं इच्छा कर्ता, कर्म तथा फल जीवन के सभी छोटे बड़े कर्म या तो हम अपनी स्वयं की इच्छा से अथवा किसी दूसरे द्वारा प्रेरित होकर करते हैं सर्वप्रथम प्रत्येक कर्म की एक प्रेरणा होती है इसके बाद आता है स्वयं को कर्तापन मैं कर रहा हूँ का भाव तीसरा घटक है कर्म स्वयं और चौथा उसका फल कर्म की प्रेरणा अथवा इच्छा एवं कर्तापन के भाव के बीच सूक्ष्म अंतर होते हुए भी वे दोनों इतने अभिन्न रूप से विद्यमान रहते हैं कि कर्तापन एवं कर्म की प्रेरणा दोनों सामान्यतः एक ही मान लिए जाते हैं वास्तविक शरणागति अपने इच्छा एवं कर्तापन के त्याग में ही निहित है श्री रामकृष्ण एक भजन गाया करते थे सभी तुम्हारी इच्छा है माँ तुम इच्छा मई तारा हो तुम्हारे कर्म तुम स्वयं करती हो पर लोग कहते हैं मैं करता हूँ मैं यंत्र हूँ तुम यंत्री मैं घर हूँ तुम गृहिणी हो मैं रथ हूँ तुम रथी चलता हूँ जैसा तुम चलाती हो प्रभु के हाथों यंत्र रूप हो जाना ही शरणागति की चरमावस्था है श्री रामकृष्ण को यह प्रत्यक्ष अनुभव होता था कि वे नहीं स्वयं माँ जगदम्बा ही उनके माध्यम से कार्य कर रही है स्वामी ब्रह्मानंद जी कहा करते थे कि एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना शिष्यों को स्वीकार करना आदि अपने सभी कार्य वे प्रभु से आदेश प्राप्त होने पर ही करते थे कहने का तात्पर्य यह है कि स्वयं की इच्छा का त्याग एवं प्रभु की इच्छा के अनुसार कर्म करना भले ही उसमें स्वयं के अहम का भाव बना रहे शरणागति का लक्ष्य है लेकिन इसकी प्राप्ति इतनी आसानी नहीं है नहीं ही इसकी साधना इतनी सीधी सामान्यतः तो सर्व कर्म त्याग अथवा कर्म फल त्याग अधिक आसान होता है अतः शरणागति की साधना को चार अंगों में व्यक्त किया जा सकता है पहला स्वयं की इच्छा का त्याग दूसरा कर्तापन का त्याग तीसरा कर्म त्याग और चौथा कर्म फल का त्याग स्वयं की इच्छा का त्याग हम किसी न किसी रूप में अपने दैनंदिन जीवन में अपनी इच्छाओं को त्याग करने को बाध्य होते हैं एक पुत्र का पिता की पत्नी के को पति की एवं एक कर्मचारी को मालिक के इच्छा के अनुसार कार्य करना होता है सामाजिक श्रृंखला एवं सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए अनेक नियमों का निर्माण किया गया है जो व्यक्ति को उसकी वय सामाजिक स्थिति एवं अवस्थाओं के अनुसार कार्य करने का निर्देश प्रदान करते हैं इन्हीं नियमों को वर्णाश्रम धर्म की संज्ञा दी जाती है इन पारिवारिक एवं सामाजिक विधि निषेधों का बिना समझे पालन करने के बदले समझ बूझ एवं प्रभु के आदेश मानकर पालन करने से हमारे दैनंदिन कार्य साधना का रूप ले लेते हैं इन सामाजिक नियमों के अतिरिक्त कुछ सार्वभौमिक सिद्धांत बताए गए हैं उनका पालन करना भी शरणागति की साधना का अंग हो सकता है गुरु के आदेश को प्रभु का आदेश मानकर पालन करना तो उत्तम है किसी संघ के प्रमुख के आदेश को भी इसी प्रकार भगवदादेश के रूप में स्वीकार करना चाहिए धर्म संघों सन्यासी संघों में इस प्रकार की आज्ञाकारिता साधना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है प्रभु का प्रत्यक्ष आदेश प्राप्त करना एवं एक अत्यंत दुर्लभ वस्तु है तथा बिल्य शुद्ध चित्त साधकों को ही इसका सौभाग्य प्राप्त होता है कुछ उच्च कोटि के साधक इसकी साधना करते सुने गए हैं उदाहरण के लिए श्री रामकृष्ण के अंतरंग संयासी शिष्य स्वामी अद्भुतानंद जी अर्थात लाटू महाराज को जब कोई विशेष कार्य करना होता तो वे प्रभु से प्रार्थना करते थे एवं उनके आदेश के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते थे कभी कभी स्पष्ट रूप से प्रभु की इच्छा जानने में उन्हें एक वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी ऐसे साधकों को भगवदादे स्वप्न में अथवा कभी कभी अतन्द्रिय अवस्था में प्रभु के दर्शन द्वारा स्पष्ट रूप से होते हैं इस प्रकार के अटूट धैर्य की कमी होने के कारण यह साधना अधिकांश प्रारंभिक साधकों के लिए उपयुक्त नहीं है फिर भी किसी कार्य के पूर्व अथवा किसी इच्छा अथवा संकल्प के क्रियान्वयन के पूर्व प्रभु से प्रार्थना करना एवं उनसे मार्गदर्शन की याचना करना एक उपयोगी साधना है जिनका अभ्यास सभी कर सकते हैं अगर संभव हो तो इच्छा के क्रियान्वयन को धैर्यपूर्वक कुछ समय के लिए स्थगित कर शरणागति के भाव में बना रहना बहुत अच्छा है स्वयं की इच्छा के समर्पण का श्रेष्ठतम उदाहरण हम श्री रामकृष्ण के गृह शिष्य गिरीश चंद्र घोष के जीवन में देख पाते हैं श्री रामकृष्ण को बकलमा या आम मुख्तारी देने अथवा अपना सारा भार सौंप देने के बाद एक दिन बातचीत के दौरान गिरीश के मुंह से निकल पड़ा कि अमुक कार्य भी कर ले देंगे तत्काल श्री रामकृष्ण ने उन्हें रोकते हुए कहा कि चूँकि तूने अपना समस्त भार मुझ पर सौंपा है अतः मैं अमुक कार्य करूँगा इस प्रकार कहना उचित नहीं है सदा ऐसा कहो यदि प्रभु की इच्छा हुई तो अमुक कार्य करूँगा उस दिन से प्रतिदिन ग्रीस को अपने सभी कर्मों के पूर्व प्रभु से प्रार्थना कर उनसे आदेश प्राप्त करने एवं स्वयं की इच्छा का त्याग करने का प्रयत्न करना पड़ता था इसके फलस्वरूप वे एक ऐसी स्थिति में पहुँचे थे कि वे बिना प्रभु की आज्ञा के एक गिलास पानी भी नहीं पी पाते थे भले ही गर्मी एवं प्यास के कारण उनका गला ही क्यों न सूख रहा हो